भारतीय दर्शन वैशेषिक दर्शन पदार्थों का विचार न्याय और वैशेषिक ये दोनों समान तंत्र हैं अर्थात ये दोनों एक ही स्तर के दर्शन हैं ये व्यवहारिक जगत से विशेष संबंध रखते हैं कुछ सिद्धांतों में तो इनका मतभेद अवश्य है जिनका निरूपण बाद को हम करेंगे किंतु साधारण रूप से इन दोनों में मतभेद नहीं के समान है यहाँ उनके पदार्थों का संक्षेप में निरूपण करना आवश्यक है वैशेषिक दर्शन प्रधान रूप से प्रमेय का निरूपण करता है जिस प्रकार न्याय दर्शन प्रधान रूप से प्रमाण का विचार करता है वैशेषिक के मत में जगत की सभी वस्तुएं सात पदार्थों में बांटी गई है वे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तथा अभाव है पहला द्रव्य कार्य के समवाय कारण को द्रव्य कहते हैं गुणों का आश्रय द्रव्य होता है पृथ्वी जल तेजस वायु आकाश काल दीख आत्मा तथा मनस ये नौ द्रव्य कहलाते हैं इनमें से प्रथम चार द्रव्यों के नित्य और अनित्य ये दो भेद हैं नित्य रूप को परमाणु तथा अनित्य रूप को कार्य कहते हैं चारों भूतों के उस हिस्से को हिस्से को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः भाग ना किया जा सके अतए एक नित्य है पृथ्वी परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के गुण भी नित्य हैं जिसमें ग्रंथ हो वह पृथ्वी जिसमें शीत स्पर्श जल, जिसमें उष्ण स्पर्श हो वह तेजस जिसमें रूप न हो तथा अग्नि के सहयोग से उत्पन्न न होने वाला अनुष्ण और अशीत स्पर्श हो वह वा वायु तथा शब्द जिसका गुण हो अर्थात शब्द का जो समवायीकरण हो वह आकाश है ये पांच भूत भी कहलाते हैं आकाश काल दिक् तथा आत्मा ये चार विभू द्रव्य है मनस अभौतिक परमाणु है और नित्य भी है आजकल इस समय उस समय मास वर्ष आदि समय के व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह काल है यह नित्य और व्यापक है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाओं तथा विदिशाओं का जो असाधारण कारण है वह दिक है यह नृत्य तथा व्यापक है आत्मा और मनस का स्वरूप न्यायमत के समान ही है दूसरा गुण कार्य का असमवायीकरण गुण है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण कृषकत्व सहयोग विभोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह चिकनापन, शब्द ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म तथा संस्कार ये चौबीस गुण के भेद हैं इन में से रूप गंध रस स्पर्श स्नेह स्वाभाविक द्रव द्रव्यत्व शब्द तथा ज्ञान से लेकर संस्कार पर्यंत ये वैशेषिक गुण है अवशिष्ट साधारण गुण है गुण द्रव्य में ही रहते हैं तीसरा कर्म क्रिया को कर्म कहते हैं ऊपर फेंकना नीचे फेंकना सिकुड़ना फैलना तथा अन्य प्रकार के गमन जैसे भ्रमण स्पंदन रेचन आदि ये पाँच कर्म के भेद हैं कर्म द्रव्य में ही रहता है चौथा सामान्य अनेक वस्तु में जो एक सी बुद्धि होती है उसके कारण को सामान्य या जाति कहते हैं जैसे अनेक प्रकार के घटों में से प्रत्येक घट में जो यह घट है इस प्रकार की एक सी बुद्धि होती है उसका कारण उसमें रहने वाला सामान्य है जिसे वस्तु के नाम से आगे त्व लगा कहा जाता है जैसे घटत्व पटत्व से उस जाति के अंतर्गत सभी व्यक्तियों का ज्ञान होता है यह नित्य है और द्रव्य गुण तथा कर्म में रहता है अधिक स्थान में रहने वाला सामान्य पर सामान्य या सत्ता सामान्य या परासत्ता कहा जाता है सत्ता सामान्य द्रव्य गुण तथा कर्म इन तीनों में रहता है प्रत्येक वस्तु में रहने वाला तथा अव्यापक जो असामान्य हो वह अपर सामान्य या सामान्य विशेष कहा जाता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करना सामान्य का धर्म है पांचवा विशेष द्रव्यों के अंतिम विभाग में रहने वाला तथा नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष कहलाता है नित्य द्रव्यों में परस्पर भेद करने वाला एकमात्र यही पदार्थ है यह अनंत है छठवा समवाय एक प्रकार का संबंध है जो अवयव और अवयवी गुण और गुणी क्रिया और क्रियावान जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच में रहता है यह एक है और नित्य भी है सातवां अभाव किसी वस्तु का न होना उस वस्तु का अभाव कहा जाता है इसके चार भेद हैं प्राग अभाव कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण में उस कार्य का न रहना प्रध्वंस अभाव कार्य के नाश होने पर उस कार्य का न रहना अत्यंत अभाव तीनों कालों में जिसका सर्वथा अभाव हो जैसे वंध्या का पुत्र तथा अन्योन्य अभाव परस्पर अभाव जैसे घट में पट का ना होना तथा पट में घट का ना होना ये सभी पदार्थ न्याय दर्शन के प्रमेयों के अंतर्गत है इसलिए न्याय दर्शन में इनका पृथक विचार नहीं है किंतु वैशेषिक दर्शन में तो मुख्य रूप से इनका विचार है वैशेषिक मत के अनुसार इन सातों पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है इन दोनों समान तंत्रों में पदार्थों के स्वतंत्र में इतना भेद रहने पर भी दोनों दर्शन एक में ही मिले रहते हैं इसका कारण है कि दोनों शास्त्रों का मुख्य प्रमेय है आत्मा आत्मा का स्वरूप दोनों दर्शनों में एक सा ही है अन्य विषय है उसी आत्मा के जानने के लिए उपाय उसमें इन दोनों दर्शनों में कुछ भी भेद नहीं है जिन अंशों में भेद है वे गौड़ हैं तथा उसके संबंध में दोनों दर्शनों में विशेष अंतर भी नहीं है केवल शब्दों में तथा कहीं कहीं प्रक्रिया में भेद है फल में भेद कहीं नहीं है अतएव न्यायमत के अनुसार सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से तथा वैशेषिक दर्शन के अनुसार सात पदार्थों के तत्व से दोनों से एक ही प्रकार की मुक्ति मिलती है दोनों का दृष्टिकोण भी एक ही है